श्रुति स्मृतिपुराल करुणाल नमा भगवत्द शंकर लोकशंक शंकर्यं के शवं बादरा पुनः पुनः भाष्यन्दे भगवरात्मे मूर्ति विभागिने वोमव्यादेहाय दक्षिणा शांति शां सदगुरमाराज के ओम नमो नारायण। नाराणा अध्याय चतुर्थपाद में ग्यारधिक है अधिकरण। जो आश्रम विहित कर्म है उन कर्मों में उन नियमों में यदि किसी नियम का भंग हो जाए उसको पाप माना जाता है विहित कर्मों का अनुष्ठान करना जैसा पुण्य है इसी प्रकार निषिद्ध कर्मों का सेवन हो जाए तो उससे पाप होता है विविध धर्मों का अनुष्ठान नहीं हुआ तो उससे प्रत्यवाय लगता है प्रत्यवाय बाद में पाप के रूप में परिणत होता है तो प्रत्यवाय का भी प्राश्चित है और निषिद्ध में जो महापातक है उनको छोड़ करके बाकी का उपपादकों का प्राश्चित मानते महापातकों का प्राश्चित्व होता है किंतु वो को काम का नहीं वो आजीवन तक करना पड़ता है यह आजीवन प्राश्चित्व वाले होते उसका अर्थ ये है कि कभी भी उस पाप से मुक्त नहीं माना जाता है उस व्यक्ति को प्राश्चित तो करते हैं लेकिन वो पाप पापमुक्ति नहीं होता है उसका अर्थ ये है कि पुनः वो आधिकारिक कार्यों को शास्त्र शास्त्रविद कार्यों का अनुष्ठान नहीं कर सकता और शिष्ट लोग उनको समाज में भागीदारी नहीं देते ऐसा होता इसलिए यहां ये विधान करना है कि विद्या की प्राप्ति के लिए पूर्व अधिकरणों में जिन कर्मों का विधान किया गया है सर्वापेक्षा अधिकरण से लेकर के आश्रम अधिकरण इत्यादि में उन कर्मों को अनुष्ठान करने के लिए उस साधक को अधिकारी होना आवश्यक है अधिकारी का अर्थ इस प्रकार पापाती से मुक्त रहना आवश्यक होगा समाज में उसका शिष्ट के द्वारा उनके जो है स्वीकारिता होनी चाहिए तो कभी कभी विवश होकर के या परिस्थिति के कारण असावधानी से अज्ञान से कई प्रकार प्रमाद के कारण दोष हो जाता है पदित हो जाता है पदित का अर्थ यहां स्विहित कर्मों से पदित हो जाना है आश्रम विहित कर्मों को नहीं करता है तो पदित हो गया ये ये नहीं करता हुआ मैंने निषिद्ध कर्मों का आचरण करता है पदित हो जाता है। ऐसे निषिद्ध आचरण करने के बाद में जो ऊर्धरेता है उसमें भी यहां पहले नैष्ठिक ब्रह्मचारी को लिया उसके बाद बाकी दोनों का भी कहेंगे तो इनका प्राश्चित्व होता है कि नहीं होता और नैष्ठिक ब्रह्मचारी के विशेष करके ब्रह्मचर्य से पतित हो जाना अवकीर्ण हो जाना इसका प्राश्चित्य है या नहीं इस विषय पर यहां विशेष विचार हुआ था प्रासंगिक विचार है तो ये एक प्राश्चित्य विधि शास्त्र में आता है ब्रह्मचारी अवकीर्णी नैर्धम गर्दभम आलभेता एक शास्त्रीय विधि या इसी प्रकार और भी सारे विधान है तो इसमें जो ब्रह्मचारी नाम लिया वो उपकुर्वाण ब्रह्मचारी है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी है इस पर विचार करते हुए पूर्ववादी ने कहा कि ये उपकुर्वाण के लिए है नैष्ठिक के लिए नहीं है और नैष्ठिक कर्म के लिए नैष्ठिक पथित के लिए कोई प्राश्चित नहीं है क्योंकि आरूढ़ो नैष्ठिक धर्म यस्तु प्रच्यवते पुनः प्रायश्चित्तम न पश्या ये न स आत्म ऐसा एक स्मृति आए उसमें स्पष्ट का कि नैष्ठिक धर्मक में आरूढ़ व्यक्ति यदि पतित हो जाता है उसके धर्म से पति हो जाता है तो उसके लिए कोई भी शुद्धि का साधन अर्थात कोई प्राश्चित कर्म नहीं है नहीं देखता हूं ऐसा कहा क्योंकि वो आत्महा है वो आपने को आत्महत्या कर लिया ऐसा हो गया स्वयं को नष्ट कर दिया ऐसे स्मृति है इस स्मृति के आधार पर पूर्वादी ने यह निश्चय किया कि भले ही उपकुर्वाण के लिए प्राश्चित है किंतु नष्ट के लिए प्राश्चित नहीं है तो वो यदि पतित होता है अवकीर्ण होता है ब्रह्मचर्य से पतित होता है तो उसके लिए कोई नहीं है वो तो महापादक के समान ही मानना चाहिए ऐसा पूर्वादि का अभिप्राय था उस पर सिद्धांती ने सूत्रवर्ग में कहा था उपपूर्वमी इतुत्व एके भावम असनवत कि कुछ लोग तो जैसे पूर्वादि के पक्ष के अनुसार किन्हीं लोगों की मान्यता ऐसी है कि उनके लिए कोई शुद्धि का साधन नहीं है वो नैष्ठिक हो गया पदित हो गया तो बाद में वो शुद्ध नहीं हो सकता यानी अधिकारी नहीं बन सकता अधिकारी नहीं बनने से फिर कर्म नहीं कर सकता है और उससे विद्या प्राप्त भी नहीं कर सकता ये अर्थ है और दूसरे पक्ष में एकेत तो व आचार्य मान अन्य आचार्यों के पक्ष में ऐसा नहीं है कि उनके लिए प्राश्चित है प्राश्चित करके जैसे अभक्ष भक्षण करने से प्राश्चित होता है शास्त्रों में है ऐसा ही यहां भी प्राश्चित हो सकता है प्राश्चित करके वो शुद्ध हो सकता है तदुत्तम इत्यादि से कहा वो जैसा वानप्रस्त और सन्यासी के लिए प्राश्चित कहा गया वैसा प्राश्चित है क्योंकि नैष्ठिक के लिए कोई प्राश्चित नहीं दिखाई दे रहा तो तद विपरीत यहां आरूढ़ो नैष्ठिकम धर्म इत्यादि में प्रायसित नहीं है ऐसा भी कहा जा रहा है इसलिए यहां एक बीच का रास्ता निकालते तो गुरुदार आदि से अन्य में जो पंचमाता रहा इत्यादि कहा पांच माताओं को छोड़कर के अन्य में कहीं पतित होता है तो उसको महापादक में नहीं गिना गया है इसके कारण उपकुर्वाण को जैसे प्राश्चित है वैसा नैष्टिक का भी प्राश्चित हो सकता तो गुरुदलपादि में उत्पादित होने पर तो वो महापातक है उसके लिए तो प्राश्चित नहीं बाद में वो अधिकारी नहीं बन सकता उसको तो समाज से बहिष्कृत करना ही है ऐसा ही है। अभी आगे एक अधिकरण आएगा दोनों स्थिति में समाज से बहिष्कृत करने के लिए बोलेगा जैसा तत्पोध अधिकरण में कहा उसी प्रकार आगे अधिकरण में करेगा किंतु प्राश्चित है ये कहना चाहते यही चल रहा था अशनवद यथा ब्रह्मचारिणों ये उदाहरण दिया था भाष्य में असनवत जैसे अभक्ष्य भक्षण के लिए प्राश्चित कहा गया जब ब्रह्मचारी के लिए जो निषिद्ध भक्षण है उनका यदि आपने भक्षण किया उसके लिए प्राश्चित करना पड़ेगा कुछ आपत्तकाल धर्म है आपतकाल धर्म छोड़ करके बाकी में ऐसा नहीं कर सकता तो आपतकाल की स्थिति का भी विशेष जानकारी रखना आवश्यक है को, कोई भी स्थिति आपतकाल नहीं होती जब प्राण रक्षा के लिए करना होता है वो आपत्तकाल स्थिति है जैसा औषस्ति चाक्रायण की कथा में आया उस प्रकार की परिस्थिति हो तो आपत्तकाल आ जाए अथवा कोई रोग से रुग्ण हो गया अतिरुग्ण है औषधादि की सेवदन करनी है उस समय जो भी होता है वो अलग है तो यहां सिद्धांत के अनुसार उपकुर्वाण के समान नैष्टिक को भी प्राश्चित हो सकता है ऐसा एक पक्ष है दो पक्ष का पहले पक्ष और इस सिद्धांत में एक पक्ष मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं तो ब्रह्मचारित्व तो अविशेषात क्यों क्योंकि यहां जो ब्रह्मचारी अवकीर्णी ये जो वाक्य है इसमें ब्रह्मचारित्व तो दोनों में अविशेष है ये भी ब्रह्मचारी है वो भी ब्रह्मचारी है नैष्ठिक ब्रह्मचारी विशेष है कि वो गुरुकुल में अपने जीवन को व्यधित करता है ये विशेष है बाकी तो ब्रह्मचारी तो है वो भी इसलिए ब्रह्मचारित्व तो अविशेषत्व तो मान करके अवकीर्णत्व तो अविशेषत्व तो दोनों मान के इस वाक्य से ही ये उपकुर्वाण ब्रह्मचारी के समान ले सकता है ये कहा था उसके लिए उदाहरण में असनवत कहा आसनवन भक्षण हो गया यथा ब्रह्मचारिणों मधु मंसासने पुनः संस्कारश्च एवमिति ये आसनवध का अर्थ है जैसे ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी यदि मधु मांस का आशन करता तो मधु का अर्थ है सुरा आदि ऐसा एक अर्थ मधु सुरा आदि भी है मांस है और दूसरा अर्थ जो मधु हम प्रयोग करते हैं उसको भी माना जाता है दोनों शब्द को मधु कहा जाता है तो उसका यदि पान किया मधुपान किया या मधु समान कोई भी वस्तु का पान किया अथवा आशन कर दिया मांस मांस मिश्रित कुछ भी खाया या मांस आशन किया तो यह लोप माना जाता है ये ब्रह्मचारी के लिए वृद्धा नहीं मांस संबंधी कोई भी नहीं खाना चाहिए इसमें आ, सब कुछ आता है जो मांस है और मछली है ये अंडे हैं और उसी के साथ मिला हुआ कुछ भी हो वो सब उसमें आता है मांसासन में आता है और उसका उसका व्रतलोभ होता है व्रतलोभ होने के बाद में पुनः संस्कारश्च एव मिति फिर उसके बाद प्राश्चित करके संस्कार किया जाता है व्रतलोप हो गया फिर उसके बाद उसको संस्कार करके पुनः वापस लिया जाता ये सामान्य विधि है स्मृति आदि में प्राप्त होता है इसी प्रकार ओ ये जो असन का समान व्रतलोप होने पर पुनः संस्कार होता है इसी प्रकार यहाँ नैष्टिक को भी संस्कार हो जाएगा ये कहना चाहते हैं। ये ही प्राश्चित से अभाव इच्छन तेजाम न मूलम उपलब्य कहते हैं जो प्राश्चित का अभाव मानते बिल्कुल प्राश्चित नहीं है ऐसा जो मानते हैं उनके लिए कोई मूल श्रुति नहीं मिलती है यहाँ प्राश्चित्य कराने के लिए एक मूल श्रुति मिल गई है ब्रह्मचारी अवकिरण इत्यादि लेकिन प्राश्चित्य का अभाव मानने वाले के लिए कोई श्रुति नहीं मिलती है मूलम नव बल पद एक स्मृति दिया उन्होंने आरूढ़ नष्ट धर्म इत्यादि लेकिन उसका कोई मूल श्रुति नहीं मिलती है तो श्रुदी और स्मृति में बराबर देखने पर न्याय के दृष्टि से श्रुदी को बलवान मानते हैं स्मृति को उसके बाद बलवान माना जाता है तो प्राश्चित्व विधान करने वाली श्रुति है उस तिथि में जो स्मृति प्राश्चित का अभाव की बात करती है अब उसका अर्थ विशेष विचार करना पड़ेगा तो ऐसा करके न मूल उपलब्ध दे कहा मूल शब्द के इसलिए प्रयोग किया मूल श्रुति प्राप्त नहीं होती और जो प्राश्चित मानते हैं उनके लिए प्राप्त होता है जैसा ये तो भाव मच्छन ये प्राश्चित मानते हैं जो लोग उनके लिए तेषा ब्रह्मचारी अवकिर्णी इतना अविशेष श्रवण मूलम ये जो अविशेष श्रवण श्रुति है ये मूल है ब्रह्मचारी अवकिर्णी नैर्धम गर्धम ये जो श्रुति है ये ब्रह्मचारी के लिए विशेष रूप से नहीं करते हुए अविशेष रूप से कहा कोई भी ब्रह्मचारी हो गया अब ये नैष्ठिक भी ब्रह्मचारी है ऐसा मान करके दोनों में अविशेष दो मूल मान करके दोनों के लिए माना जा सकता तस्मात भावो युक्त रहा इसीलिए ये आ, जो ब्रह्म, नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए भी प्राश्चित का विधान करना युक्ततर है ये ठीक लगता है वो बोला गया है तो मान लेना चाहिए क्यों इसी को लेकर के पूर्व मीमांसा में एक अधिकरण बनाया है तदुप्तम देखिए प्रमाण लक्षण नाम कहते हैं ये जैमिनी सूत्र का नाम है प्रमाण लक्षण मतलब उसमें बहुत आदर देते हैं सब कि वेद के संबंध में ये बहुत प्रमाण है और युक्ति न्याय के अनुसार इसका निश्चय किया और मीमांसकों ने जितना न्याय का और न्याय संबंधी व्यवस्था का अनुसरण किया शायद हमारे कोई दार्शनिकों ने ऐसा नहीं किया उतना पक्का है वो न्याय के दृष्टि से बिल्कुल युक्ति संगत नियम के अनुसार ही करते हैं इसलिए उनको प्रामाणिक मानते तो अभी ब्रह्म के विषय में उनका प्रमाण नहीं है क्योंकि ब्रह्म के विषय में उन्होंने कोई चर्चा की नहीं ना ब्रह्म का निराकरण किया न ब्रह्म है या नहीं है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं उस, उसका विषय है ही नहीं वो तो कर्म संबंधी व्यवहार की विषय चिंतन किया इसीलिए हमारे व्यवहार के मैंने हिंदू धर्म के सनातन धर्म के व्यवहार के नियमों के विषय में मीमांसा को शास्त्र माना जाता है इसलिए पहले जमाने में कोर्ट आदि में जो राजा के कोर्ट होते थे उधर भी ऐसे मीमांसक जो होते हैं मीमांसक को वहां मंत्री बनाए जाते थे और वहां के जो भी वादी होंगे वो भी मीमांसक हो निर्णायकों में मीमांसक रहते थे क्योंकि मीमांसा के बिना कोई निर्णय नहीं होता है ऐसे विषय में निर्णय देना है अब वो स्थिति आ गई वाक्य है कि कैसे करेंगे ऐसे थे और कहते हैं कि ये आ, मतलब 40, 50, 55 तक मतलब 1955 तक ये यहां वाराणसी कोर्ट में एक मीमांसा की नियुक्ति थी मीमांसा का पद था तो हिंदू धर्म के विषय में कोई भी विचार आएगा उसी में उनका निर्णय भी लिया जाता था वो तो न्यायवादियों में ये था यानी बाद में भी ब्रिटिश के जमाने में तो थे ही लगभग सभी कोर्ट में ऐसे थे और बाद में 47 के बाद बहुत परिवर्तन हुआ कुछ कोर्ट से तो निकाल दिए जो मद्रास कोर्ट में भी बहुत समय तक माने हमारे पंडित लोग वो रहते थे वो जाकर के पूछ कर उस हिसाब से करते ऐसे अंतिम वाराणसी में सुना है तो वाराणसी में चिन्हस्वामी शास्त्री करके स्वामी मेरे बड़े मीमांसा के विद्वान थे छिन्न स्वामी शास्त्री छिन्न स्वामी शास्त्री ही अंतिम मीमांसक रहे वहां कोर्ट में तो उन, वो, उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखा है हमारे पास भी है उनके ग्रंथ मीमांसा में बहुत बड़े विलक्षण विद्वान थे और उनके बाद में फिर वो हटा दिया वो पद ही हटा दिया अब कोई नहीं रहता है अब वो नहीं रहने से क्या बहुत समस्याएं होती है अब ये जो वकालत करते हैं वकील जो भी आता है वो तो नियम पढ़ करके आते हैं इनको तो शास्त्र का ज्ञान तो है नहीं ऐसे विषय में कैसा निर्णय करना है उनको पता नहीं अब ब्रह्मचारी अवकीर्ण होता है तो नहीं अवकीर्ण होता है सन्यासी होता है ये होता है वो होता है। तो वो क्या करेंगे उनको कैसा करना चाहिए उनको पता नहीं अब वो नियम में भी कुछ लिखा नहीं उनके बारे में अलग से लिखा नहीं कुछ सामान्य लिखा है सबके लिए तो ये विशेष में क्या करना चाहिए उनको ज्ञान नहीं रहता तो ये उनसे पूछ करके करते थे ऐसे तो चिन्ह शास्त्री के बारे में सुनते हैं तो प्रमाण लक्षण में ऐसा कहा गया इस विषय पर यह निर्णय लिया क्या कहा कि यह हमारे लिए प्रमाण है समा विप्रतिपत्ति ही सियात शास्त्रस्थावा तन्निमित्तत्वा दी ऐसा सूत्र बनाया ये जो विप्रतिपत्ति है विप्रतिपत्ति मैंने परस्पर जो विवाद है इस विषय पर विचार करते समय दोनों में तुल्य है तुल्यकार्ती ये जो ब्रह्मचारी है ये दोनों में विषय तुल्य है कि दोनों ही अवकीर्ण हो गए हैं और दोनों ब्रह्मचारी है इसका पूर्व आदि टीका में देंगे और दूसरी बात क्या है शास्त्रस्थावाद अनिमित्व यदि शास्त्र में कोई भी वाक्य इस विषय पर प्राप्त होता है तो हमें उसका अनुसरण करना चाहिए इसलिए शास्त्रस्थ विषय है ये तो शास्त्रस्त हो गया ब्रह्मचारी अवकीर्ण इत्यादि शास्त्रस्त है इसी के कारण उसको निमित्त मान करके उसी के अनुसार विधान करना चाहिए अब वो पदित हो गया तो ठीक है उसमें क्या कर सकते अब इसी की टीका देखिए तदुक्तम इत्यादि से कहा आगे अच्छा ये पहले से शुरू से नहीं किया न्यायधर नहीं टीका प्रायश्चितम न पश्यामी स्मरणात कथम तद्भावधीर इतनी आशंका ये हमने एक स्मृति का उदाहरण दिया था पूर्वादि कहते है। उसमें तो प्राश्चित तम न पश्च्या ये ना शुद्धे सा आत्मा ऐसा कहा प्राश्चित है ही नहीं कहा आप तो ये नैष्टिक ब्रह्मचारी के लिए भी प्राश्चित का विधान करना चाहते हैं तो वो तो है ही नहीं स्पष्ट नहीं है तब उसके लिए कहा कि ये जो स्मृति तो है अवश्य किन्तु इसका मूल नहीं प्राप्त होता कि कहीं प्राश्चित का निषेध सुधी ने किया हो ऐसा प्राप्त नहीं होता कई बार स्मृति से श्रुदी का अनुमान होता है यदि स्मृति में शास्त्र के अनुसार ही नियम प्राप्त होता है तो श्रुदी से स्मृति से श्रुदी का अनुमान किया जाता है ऐसा यहां भी कर सकते हैं लेकिन भाष्यकार ने कहा इसका कोई मूल प्राप्त नहीं होता तो फिर हमको जो मूल प्राप्त हो रहा है उसी में व्यवस्था बनानी पड़ेगी क्यों नहीं प्राप्त होता है? कहते प्रायश्चितम नास्ती दि स्मरण प्रायश्चित नहीं है ऐसा तो नहीं कहा सुधी अब देखिए कैसे वाक्य को समझना है आप देखना है इसमें तो उसने क्या कहा हाँ इसे बोला ना बिल्कुल न्याय के अनुसार चलना पड़े अन्याय नहीं करना चाहिए किसी से अब वो गलत हो गया तो उसको एकदम ऐसा बाहर तो नहीं करना चाहिए इतना निष्ठावान हुआ कम से कम नैष्टिक कर्मचारी तो लिया है तो अब ऐसे में थोड़ा हो गया गलती अब क्या करे तो उसको कैसे बचाना ये भी तो देखना चाहिए ना किसी पर द्रोह तो नहीं करना चाहिए अभी ये वाक्य को कैसे समझना है अब इसमें क्या है कि वाक्य कहता है प्राश्चितम न पश्यामी ये न शुद्धियत आत्मा ये कहा प्राश्चित हम नहीं देख रहे क्रियापद क्या बोला है नहीं देख रहा है ऐसा कहा मतलब हमको मालूम नहीं है ऐसा कहा वो जो कहने वाले स्मृतिकार ने ऐसा कहा कि हमको मालूम नहीं है मतलब हमने नहीं देखा कहीं भी इनके लिए प्रायश्चित लिखा हो ऐसा हमने नहीं देखा ये स्मृतिकार ने कहा वो स्मृतिकार ने ये तो नहीं कहा कि इनके लिए प्राय है ही नहीं ऐसा नहीं कहा कि हमने नहीं देखा तो आप नहीं देखा है इसका मतलब नहीं है ऐसा तो नहीं आता तो आप नहीं देखा है तो हो सकता है आपने जिसका अध्ययन किया उसमें नहीं हो अन्यत्र हो सकता है देखिये कैसा कैसा निकालता है ऐसे वाक्य में अर्थ तो वही साफ है कि वो नहीं है बोलना चाहता है लेकिन वाक्य में ऐसा नहीं कह सकता वाक्य ये कह रहा है कि न पश्मी का वो नास्ती न भवती ऐसा नहीं कहा न विद्य ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया है इसलिए प्रायश्चितम न पश्मी का अर्थ प्रायश्चितम नास्ती ऐसा अर्थ नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब आप नहीं जानते हैं ये कहना चाहते हैं स्मृतिकार हो सकता है उनके परंपरा में वो जो जो श्रृति अध्ययन किए उसमें उनको नहीं दिखाई पड़ा इसलिए स्मृतिकार ऐसा कहा तो इसीलिए एक पक्ष रखा उसको भी निराकरण नहीं कर रहे हैं एक पक्ष में तो नहीं है मानते हैं मतलब कुछ लोग तो नहीं है मानते और कुछ तो मानते हैं ये जो जो अवकीर्णी श्रुदी को ब्रह्मचारी अवकिरणी इत्यादि श्रुदी को लेकर के कुछ पक्ष में मानते हैं तो दो पक्ष रहेगा दोनों पक्ष रहेगा ठीक है इसमें कोई क्या विरोध है हमें न्याय को तो देखना चाहिए इस पक्ष में भी न्याय है उस पक्ष में भी न्याय है।, है क्या करेंगे इसीलिए टीकाकार कह रहे हैं कि प्रायश्चितम नास्ती स्मरण अभाव उस स्मरण में जो स्मृति में जो कहा ना उसमें तो ये नहीं कहा कि प्राश्चित नहीं है ऐसा निराकरण तो नहीं किया न पश्यामी थी दर्शन अभाव मात्र स्मरणादित्यर्थ वो केवल ये कहा कि मैं नहीं देख रहा मैंने नहीं देखा अब तक इतना ही वो स्मृतिकार कहते हैं इसीलिए दर्शनाभाव मात्र का स्मरण किया है वो प्राश्चित अभाव का स्मरण नहीं किया है इसलिए भाष्यकार यहां से इसके बीच में से ये रास्ता निकालते नहीं तो हो नहीं सकता था इनको तो प्राचित है ही नहीं वैसे फिर फिर क्या करेंगे कुछ तो व्यवस्था देनी चाहिए करके ऐसा एक रास्ता निकाला अच्छा भावादी नाम अपनी तुल्या मूल अनुपलब्धि रीतिया संज्ञा पूर्ववादी कहता है वो वाद कर रहा है वो कहता है कि आपके लिए भी जो भाववादी है ना मतलब प्राचित मानने वाले आप है आपके लिए भी तो मूल श्रुति तो उपलब्ध नहीं है कहा आपके कौन से श्रुति के अनुसार आप बोल रहे हैं ऐसे आपके लिए भी नहीं है बोलते हम हमारे लिए भी नहीं है स्पष्ट मूल श्रुति तो नहीं है किंतु ये जो ब्रह्मचारी अवकीर्णी ये जो श्रुति उपकुर्बान के लिए जो श्रुति कह रही है वो हम इधर भी लाएंगे क्यों वो भी तो ब्रह्मचारी है ये भी ब्रह्मचारी है वो भी अवकिर्णी हो गया ये भी अवकिर्णी हो गया वो भी कोई स्त्री में पतित हो गया ये भी स्त्री पात हो गया तो ऐसे में दोनों बराबर आ रहा है इस दृष्टि से इसको लाया जा सकता है ऐसे करके हम ला रहे हैं ये कहा श्रुति गया मारे जी आगे टीका में नु न पश्यामी स्मरण से प्राश्चित निषेधाथम अन्मा तद श्रुति कल्पना तदविरोधे सामान्य श्रुत्या प्राश्चित सत्ता न अभ्युपगम्यते तथा अब वो छोड़ेंगे नहीं वो कहता है ये जो न पश्या ये जो कहा है ये तो स्मृतिकारे हैं ऐसा तो स्मृति भी बलवानी है तो न पश्मी ये जो स्मरण है ना स्मृति इसको प्रायश्चित निषेधार्थ अनुमा इसमें हम क्या अनुमान करेंगे वो स्मृतिकार श्रुदी को नहीं देखा इसका अर्थ क्या है कि उसके संबंध में श्रुदी है ही नहीं इसलिए नहीं देखा अब बहुत बड़े विद्वान कहता है कि मैंने कोई शास्त्र में ऐसा नहीं देखा ये कहने का अर्थ क्या होता है वह है ही नहीं इसलिए नहीं देखा बहुत बड़े विद्वान है वो स्मृतिकार है छोटा मोटा विद्वान तो है नहीं इसलिए न पश्यामी दी स्मरण ये जो स्मरण है ये क्या दिखाता है प्राश्चित निषेधार्थ अनुमाया प्राश्चित निषेध को ही करते हैं ऐसा हम अनुमान करेंगे ऐसा हम सोचेंगे अनुमान करके तदर्थ श्रुति कल्पना और उसी के लिए एक श्रुति की कल्पना करेंगे यानी प्राश्चित निषेध करने वाली कोई श्रुति रही होगी और वो श्रुति तो अभी प्राप्त नहीं क्योंकि कई शाखाएं नष्ट हो गई है कई श्रुतियां अभी बोलने वाले नहीं है तो इसीलिए वो श्रुदिया नष्ट हो गई उनका अमन नहीं होता अब ऐसे कोई श्रुति में वाक्य रहे हो वाक्य रहा होगा और उसी के अनुसार स्मृतिकार ने लिखा और वो स्मृति हमको प्राप्त हो रही है श्रुति प्राप्त नहीं हो रही तो ये व्यवस्था है कि आपको श्रुदी साक्षात प्राप्त नहीं है स्मृति प्राप्त है तो स्मृति के अनुसार श्रुति की कल्पना करते हैं कि ऐसा कोई शाखा में जो अभी वर्तमान में नहीं है ऐसी शाखा में रहे, वो बहुत शाखे नष्ट हो गया तो ऐसे हम कल्पना करेंगे तो मिल जाएगा क्योंकि ये स्मृति को तो आप प्रमाण मान रहे हो ना ये कोई नास्तिक होंगी स्मृति तो है नहीं और वेद को नहीं मानने वाले या वेद अनुसारी अनुसारी ऐसी बात भी नहीं है ये तो आप मान रहे हैं मान रहे है तो आपको तो फिर सोचना पड़ेगा कि उसी के लिए है तो तदर्थ तद विरोध अब उसके साथ विरोध मान करके यानी स्मृति के द्वारा श्रुदी की कल्पना करके उस श्रुदी के साथ कल्पित श्रुति के साथ इसका विरोध हो रहा है किसका ये जो प्राश्चित कल्पना आप करना चाहते हैं इसका विरोध हो रहा है देखिये कैसा करके घुमा करके लाल ऐसे करते हो हाँ तो इसलिए नहीं जोड़ना पड़ेगा तद विरोध सामान्य श्रुतिया प्राश्चित सत्ता ना इसलिए यह जो सामान्य श्रुति है ना ब्रह्मचारी अवकीर्णी वो विशेष बोला नहीं नैष्टिक के लिए तो ये सामान्य श्रुति के द्वारा वो जो कल्पित विशेष श्रुति के साथ विरोध होने से आप जो है नैष्टिक को प्राश्चित का विधान नहीं कर सकते गलत है अन्याय है क्यों वो विशेष श्रुति नैष्टिक के लिए कह रही है वो मना कर रही है कैसे वो श्रुति मिली नहीं है कल्पित श्रुति है ये स्मृति के द्वारा अनुमान करके श्रुति की कल्पना करके वो है ही नहीं ये स्मृति कह रही है इसका अर्थ है वो स्मृति में जो करना है श्रुदी में नहीं है ऐसा करके वो प्राश्चित सत्ता ना अभ्युपगम्य दे प्राश्चित सत्ता का स्वीकार नहीं किया जा सकता तत्रा हा। उसमें ताष्यकार ने कहा तस्मात भावो युक्तता रहा था ये बात जो ऐसा है ना एक स्मृति के अनुसार श्रुदी की कल्पना करके वो कल्पित श्रुति के साथ इस सामान्य श्रुति का विरोध दिखा करके फिर उसको विशेष श्रुति मान करके सामान्य और विशेष का विरोध दिखा करके सामान्य को खंडन करना ये बहुत लंबी चौड़ी बात है मतलब ये कोई सुनेंगे तो सोचेंगे किसी पर अन्याय हो गया अब वो जो श्रुति साक्षात उसके अनुकूल है यानी वो उसको प्राश्चित कराने के लिए ठीक है अब उस श्रुधि को छोड़ करके कल्पित श्रुति को ला करके आप जो है फिर उसको वह प्राश्चित से वंचित करेंगे तो अन्याय दिखेगा ना कोई भी सुनेगा क्या सोचेगा अरे श्रुति तो मिली नहीं है और वो ये तो कल्पना करके हमारे ऊपर थोप रहे हैं ऐसे सोचेंगे तो ये अन्याय होगा इसीलिए ऐसा ठीक नहीं जब तक हमें कोई साक्षात श्रुति नहीं मिल पाती है तब तक जो मिली हुई श्रुति है उसी के अनुसार उसको प्राश्चित का विधान कर देना का ये प्राश्चित वाले श्राद्ध इत्यादि प्राश्चित वाली समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है क्योंकि इसका कोई वाक्य विलय बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि ये पूरा यह, यह अलौकिक होता है किस काम किस कर्म का किस दोष का क्या प्राश्चित है, है सामान्य कोई जानता नहीं और प्राश्चित सारे कठिन व्रत होते इसके कारण बौद्ध लोग इसको पालन नहीं, नहीं करते और पालन नहीं करना चाहते उसका कोई समझौता करना चाहता कुछ कम करना चाहता है कठिन व्रत है ना अब वो कौन करना चाहता है नहीं करना चाहता इसलिए धीरे धीरे वो भूल जाते हैं लुप्त हो जाते हैं फिर उसको ढूंढना पड़ता है इसके लिए कहां है क्या लिखा है वो सारे कोई प्रमाण ला करके तब करना पड़ेगा बहुत सारे कर्मों के संबंध में प्राश्चित विधान तो अधर्व वेद में मिल जाता है अधर्व वेद अधर्व वेद के जितने भी ब्राह्मण है अरण्य संहिता इत्यादि में सब मिल जाता है लेकिन बहुत सारे व्यावहारिक प्राश्चित्व का संबंध नहीं मिलता वो स्मृतियों से ही लेना पड़ता है में नहीं मिलता ऐसा ही ये भी है इसलिए ये अन्याय है भाष्यकार ने कहा ऐसा करना ठीक नहीं तो जो श्रुदी मिली है उस श्रुदी के अनुसार हम भाव मानते हैं यानी प्राश्चित मान लेना ये युक्त है कहा तदुक्तम प्रमाण लक्षण इसके लिए प्रमाण लक्षण का उदाहरण दिया था यावत्त दर्शन अभाव स्मरण से निषेधार्थ कल्पना तदर्थ श्रुतिर अनुमीयते अब देखिए यहाँ क्या करते हैं देखिए ये विशेष जो है ये बीमा सो परिकल्पना न्याय में क्या करते हैं अब आपको लगेगा दोनों पक्ष है तो एक तो श्रुदी स्मृदी के द्वारा सुधी की कल्पना करके विरोध खड़ा कर दिया मतलब वो कल्पित विरोध है ठीक है और यहाँ जो साक्षात सुदी है जो इनको सपोर्ट कर रही मतलब प्रायचित करने के लिए बोल रहे साक्षात सुदी मिल रही है अब दो पक्ष खड़ा हो गया अब इन दोन पक्षों में किसको युक्त दर मान लिया जाए दोनों पक्षों में किसको सही मान लिया जाए उसके लिए उनके पास एक रास्ता है एक विधान है इसको कैसे कंपेयर करना है मतलब कंपेरिजन करके कौन बड़ा है कौन छोटा है मानना है और कौन बलवान है कौन दुर्बल है तो ये बलावल देखने के लिए एक रास्ता है वो रास्ता बता रहा है यहां क्या हुआ यहां दो तीन स्टेप है मतलब पहले स्मृति और स्मृति की प्रामाणिकता की कल्पना पहले यह होगा और क्योंकि वो स्मृति ने स्मृति किसका है किसने बताया वो वेदानुसार ही है कि नहीं है इत्यादि निश्चय करना पड़ेगा स्मृत्याधिकरण के अनुसार इसको निश्चय करना पड़ेगा उसके बाद में उसके स्मृति के, के अनुसार एक श्रुदी की परिकल्पना करनी पड़ेगी इसके लिए एक स्मृति है परिकल्पना करनी पड़ेगी और उसके बाद तीसरे स्टेप में उस श्रुदि के साथ इस, इस श्रुदि का विरोध दिखाना पड़ेगा और विरोध का कारण आदि प्रमाण आदि देखना पड़ेगा और फिर ये श्रुति जो प्रत्यक्ष मिल रही है जो इन कल्पनाओं के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं सीधा मिल रही है उसमें हम देखेंगे तो उसमें एक ही प्रॉब्लम है वो सामान्य बता रही है आपको विशेष मिला रहा है उसको तो परिकल्पना को हम कंपेयर करेंगे तो ये जो स्मृति से परिकल्पना करके श्रुदी में जाने में बहुत सारे स्टेप्स है मतलब बहुत लंबा चौड़ा काम है वो गौरव है बहुत समय लगेगा और विलंब होगा उसमें तत्त की प्रामाणिकता की कल्पना इत्यादि इत्यादि इत्याद करना पड़ेगा और यहां जो श्रुति प्रत्यक्ष मिल रही है वो तो प्रत्यक्ष श्रुति है और श्रुति में खाली एक ही कल्पना करनी पड़ेगी एक ही व्यवस्था करनी पड़ेगी सामान्य में और विशेष में समान मानना पड़ेगा सामान्य के लिए कह रहे उसको विशेष में भी मानना पड़ेगा तो इन कंपेरिजन आप देखेंगे तो ये जो लंबा चौड़ा प्रोसेस है इसमें बहुत सारे लुक स्पॉर्ट्स है मतलब कहीं भी आप इधर उधर हो सकते हैं अब ये प्रत्यक्ष श्रुति में इधर उधर होने की संभावना नहीं है प्रत्यक्ष श्रुति है तो लुक स्पॉर्ट्स कम है तो अब क्या करेंगे आप निर्णय में जहां लुक स्पॉर्ट ज्यादा है उसमें नहीं जाएंगे जो लुक स्पॉल कम है उसमें जाएंगे जहां कमियां आने की संभावना बहुत कम से कम है उसी में जाना चाहिए जो जहां कमियां, प्रॉब्लम आने की संभावना ज्यादा है वहां नहीं जाना चाहिए इस प्रकार से निर्णय होना चाहिए ऐसा करके ये रास्ता है ये सब उनके न्याय में है मीमांसा में इसलिए मैंने बोला मीमांसा पढ़े तो बहुत अच्छा होता बुद्धि एकदम स्पष्ट हो जाती कोई भी आप ऐसा निर्णय करते समय यह सब देखेंगे अभ्यास हो जाता तो ये कहना चाहते हैं देखिये यावत दर्शन अभाव स्मरणस्य जितने समय में मतलब जितने प्रोसेस करके आप दर्शन यानी प्राश्चित दर्शन अभाव स्मरण को लेकर के प्रायश्चित निषेधार्थ कल्पना या प्रायश्चित का निषेध मानना पड़ेगा प्राश्चित दर्शन नहीं है ऐसा मान करके फिर प्राय निषेध करना पड़ेगा निषेध मानना पड़ेगा तो उसकी कल्पना करनी पड़ेगी उस कल्पना के द्वारा तदर्था श्रुधिर अनुमीयते उसी के लिए एक श्रुति का अनुमान करते हैं अभी इतने स्टेप्स में अनुमान करते लंबा प्रोसेस हो गया अब तावत उतने समय में मतलब इतने लंबे प्रोसेस के अनुसार देखेगा तो उतने समय में अल्पकाल में अविशेष प्रवृत्ता प्रायश्चितम श्रुधिर गमयती थी तो उतने समय में यहां श्रुधि तो प्रायश्चित को दिखा देगी वो बहुत टाइम लगेगा ना उसमें सारे का प्रमाण करना फिर छानबीन करना उतने समय में ये प्राचित बता देगी अब दोनों खड़ी है ये श्रुदी कल्पना करके एक श्रुदी खड़ी है और एक प्रत्यक्ष खड़ी है कौन ज्यादा बलवान होगा ये प्रत्यक्ष तब तक वो बता देगी ये, दो है, ये है बस हो गया। तो फिर आप जो है जब तक आप अनुमान करके प्रमाण करके लाएंगे तब तक वो विलम्ब हो गया इसीलिए श्रुदिर्गमयती ये जो प्रत्यक्ष श्रुति है वो प्रत्यक्ष दिखा दे न स्मृत्या इसीलिए इस स्मृति के द्वारा प्राश्चित का अभाव की कल्पना करना युक्त नहीं है अब देखिए यह भी प्रत्यक्ष स्मृति है बिल्कुल स्पष्ट कह रही है तब भी उसमें नहीं हो सकता है ऐसा है क्योंकि मूल नहीं मिल रहा तो मूल श्रुति के विषय में हमेशा ये ध्यान रखना है कि मूल श्रुति मिलने पर उसी के आधार पर आगे आपको चलना पड़ेगा उसी को समझते हुए चलना पड़ेगा और स्मृति का आधार नहीं लेंगे इसीलिए हम यहाँ एक उचित न्याय देंगे कि ये नैष्टिक को लिए भी है ब्रह्मचार्य वकीरण इत्यादि जो वाक्य है ये नैष्टिक के लिए भी है उपकुर्वाण के लिए भी है दोनों के लिए ऐसा निर्णय देंगे ऐसा करके निर्णय हो गया अब ये जो ये यववराह अधिकरण नाम के एक अधिकरण है प्रथमाध्याय तृतीय पाद में जैमिनी सूत्र में उसी का यहाँ उदाहरण दिया वहां ये चर्चा हुई है मन वहां के एक केस है वो उस केस में जो निर्णय लिया है उसके अनुसार यहां भी निर्णय मामला उसी प्रकार का वो अन्य उदाहरण के दृष्टि से है लेकिन उसी को यहां लिया जाता है जैसा वो वक, वकालत करने वाले जब बोलेंगे ना वो कानून का नंबर बोलता है अमुक नंबर में अमुक संख्या में ऐसे ही कानून है बोलता है ऐसा ही यहां भी है ये जो अध्याय वगैरह बोलते ये कानून की संख्या है तो ये ये एक प्रथम अध्याय तृतीय पाग में अष्टम अधिकरण तो वो एक कानून है तो अब वो कानून क्या है अभी बता रहे यव वराह अधिकरण सम्मति माह इस विषय में यव अधिकरण की एक सम्मति है यह भी एक विचित्र अधिकरण है यव अधिकरण और उसके बाद में अधिकरण आठवां अधिकरण नहीं, नौवां अधिकरण शायद उसके बाद आता है वो मिले अधिकरण आता है ये तीन अधिकरण वहां साथ में अच्छा उसमें क्या विषय है वमयश्चरुर्ाही उपान उपानह इतरा यव वराह शब्दाभ्या एक श्रुति वाक्य आया है उसमें यवमयश्चरु जौ से चरु बनाने के लिए कहा चरु बन चावल जैसा पकाते हैं जो हवन में डाला जाता है उसी को चरु कहते हैं तो जौ से चरु बनाने के लिए कहा और वाराहि उपानह और उसके साथ में वाराही उपानो हो वाराही मैंने ये सुवर होते हैं सुवर को वराह कहते हैं वाराही है। सुवर संबंधी उपान हो का उपान होते है। तो उपान हैं तो उपान का एक तो जूता आदि भी होता है चप्पला आदि को भी उपान कहते हैं और वो साथ में जो बनाते हैं उसी को भी उपान कहा जाता है ये वस्तु भी है तो ये समस्या यहाँ क्या है ये जो जौ शब्द यव शब्द है और वाराही शब्द है इनका एक अर्थ नहीं है दो दो अर्थ है कोई एक जौ को कुछ और मानते हैं कोई अन्य धान्य को जौ बोलते हैं और कोई कोई अन्य धान्य को जव बोलते हैं ऐसा होता है ना कोई गांव में कुछ बोलता है कोई गांव में कुछ बोलता है और पूरे एक समान नहीं है अब यहाँ प्रश्न हो गया कि ये जौ से बनाने के लिए कहा तो ये कौन सा जौ लेना चाहिए जौ का लक्षण क्या होगा पता नहीं है ये ये समस्या है अब उसी के लिए अब तब नहीं लेना है तो क्या करते हैं अर्थ कहते हैं कि ये यव वराह शब्दाब्ञा यव और वराह शब्द दो आ गया वराह का अर्थ स्वर है यव मन जो है और यहां जो है ना कहीं कहीं दूसरे धान्य को भी जो कहते हैं कहते प्रियंकु कृष्ण ग्रहोवा ग्रहो व दीर्घ सुगर संदेह दो अर्थ है उसका एक शब्द का दो अर्थ एक जो है ना ये जौ को प्रियंकु प्रियंकु मान चामा चामा चावल जो होता है शामा श्यामा चावल है शामा को चामा बोलते हैं ये चामा चावल जो होता है उसको भी जौ कहते हैं कई कई उसका नाम प्रियंकु है संस्कृत में दूसरा नाम है प्रियंकु ठीक है चामा चावल और कृष्ण शकुनी एक काला पक्षी है उसका नाम भी वाराही है एक पक्षी का नाम भी अब एक शब्द दो अर्थ पे आ गया और दीर्घ शूक जो जिसको हम यव बोलते हैं जो बोलते हैं उसका नाम दीर्घ हो गया वो लंबा लंबा होता है ऐसा और सुकर अगर होगा तो दो अर्थ हो गया ना एक तो वराही शब्द का सूकर भी अर्थ है और कृष्ण शकुनी भी अर्थ है और जौ का प्रियंगू भी अर्थ है चामा चावल भी है और जो जौ है वो भी है दीर्घ भी है तो दो अर्थ हो गया अब किससे ये बनाना है ये समस्या खड़ी हो गई अब दो अर्थ हो गया तो सम, दो पक्ष आ गया कोई बोलता है नहीं इसको बोलना चाहिए कोई बोलता है उसको बोलना चाहिए अब कौन है ये ऐसा संदेह होने पर के दीर्घ शूके यवशब प्रयुज दे प्रियंग शुचा परे स्थिति ऐसा है कुछ लोग दीर्घ शुक में यव शब्द का प्रयोग करते हैं और कुछ लोग प्रियंगु में चावल में करते हैं वाराह शब्द में भी ये वाराह शब्द भी सुकरे के जित सूकर में सुवर में करते हैं और कृष्ण शगुन उच्च अन्य कृष्ण शगुन एक पक्षी है उसी में अन्य करते हैं इस प्रकार है तेन प्रयोग साम्यात समातुल्य विकल्पे न प्रतिपत्ति सियादी ऐसा पक्ष हो गया पूर्व पक्ष है तो पूर्व पक्ष ने कहा कि हम अन्याय किसके साथ करें कोई ये मानता है कोई वो मानता है आप कैसा निश्चय करेंगे कि इनका मानना सही है उनके मानना गलत है कैसे बोलेंगे कई बार ऐसा होता है एक शब्द का दो दो अर्थ होता है अब दोनों वादी खड़े हो जाते हैं तो हम न्याय किसके साथ करेंगे तो ये इसी का सही है इसी का गलत है कैसे नहीं बोल सकता इसीलिए पूर्व आदि ने कहा दोनों को मान लो कोई बात नहीं झगड़ा खत्म अब जो इसको मानना चाहते हैं वो उसका बनाकर हवन करेगा और जो प्रियंकों को मानना चाहते हैं प्रियंकों को मान बना के हर करेगा इस प्रकार होगा और क्या ऐसा पूर्वादी का यह सूत्र है समा विप्रतिपत्ति सम हो जाएगा बराबर हो जाएगा तुल्य मान लेना चाहिए ये इतर पक्ष को त्याग करने के लिए अन्यतर पक्षपाती कोई हेतु नहीं मिलता एक पक्ष में निर्णय लेने के लिए कोई हेतु नहीं तो दोनों को मानना चाहिए अन्याय नहीं करना चाहिए ऐसा जब पूर्वादी ने कहा तो उसी का सिद्धांत है ये शास्त्र स्थावात का सूत्र है सिद्धांत माह वा शब्द पक्ष व्यावृत्यर्थ बोलते ऐसा नहीं होगा कि शास्त्र ने विधान किया आप कहीं कुछ मानेंगे कहीं कुछ मानेंगे ऐसा हो नहीं सकता अब ऐसा है कर्मकांड में भी कुछ लोगों का ऐसी मान्यता है यहाँ भारत में कि दक्षिण में कुछ और मानते हैं उत्तर में कुछ और मानते हैं पश्चिम में कुछ और मानते हैं ऐसा ऐसे मानते बोलते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा चलता है वहा वो तो ऐसा चलता ऐसा नहीं इसमें क्या है कि इसके विषय में भी मीमांसा में बहुत लंबा विचार किया है इसमें कुछ भेद तो माना है शाखी या भेद माना है अलग अलग शाखा में स्वर्ग को लेकर के भेद है इत्यादि माना किंतु ये जो दक्षिण उत्तर पश्चिम इत्यादि में कहा किस कर्म में भेद होता है और इस प्रकार द्रव्य में भेद होता है उसको शास्त्र ने जगह जगह, जगह विधान किया विशेष करके मीमांसा सूत्रों में कल्प सूत्रों में विधान किया कि आप यदि पश्चिम के निवासी हैं तो ऐसा करना दक्षिण के निवासी हैं तो ऐसा करना यदि उत्तर के निवासी हैं तो ऐसा करना और देश किन देशों का भी नाम लिया उन देशों में ऐसा ऐसा होगा करके ये कल्प सूत्रों में इसका विधान विशेष है।, है और कुछ विचार कुछ अधिकरण में मीमांसा सूत्र में भी है कि वहां भी विवाद होता है दो पक्ष लेते हैं एक बोलता है हमारे यहां ऐसा चलता है वो बोलता है ऐसा चलता है और इन विधानों को छोड़कर, जो विधान कल्प सूत्रों में आए और मीमांसा दर्शन में आए और वेद में साक्षात आए हो देश विशेष को लेकर के आए हो तो इन विधानों को छोड़कर के अपने बुद्धि से आप कोई विधान नहीं कर सकते जैसा बंगाल में मछली खाते मछली खाने से उसको मांस नहीं मानते मांसाहार नहीं मानते वो पकड़ करके खाते है वो जल पुष्प बोल करके वो गंगा जी का प्रसाद मान करके पकड़ के खाते है क्या बोले जल तो हाँ जल तो, जल तो, आ, जल तो जो भी होगा <laughs> आ, तो वो खाते अब उसके लिए अब वो बोलते है नहीं, नहीं हमारे यहाँ ऐसा चलता है वो ब्राह्मण भी खाएंगे फिर भी अपने को ब्राह्मण मानेंगे हमारे वहां तो मछली का वो जहाँ सुगंध होता है मछली का स्मेल आता है वहां जाने से स्नान करना मानते वो कोई मछली अपने पास तक कि लेके गया समझ लो वो उसका बदबू आ गया आपके शरीर पे तो स्नान करना पड़ता है उसके बाद मैंने बाहर आप जाके आने से साहब तो वहां तो खाने का कोई मतलब ही नहीं तो अब ये तो खाते हैं खा करके ब्राह्मण मानते हैं और अन्य नहीं खाते हैं अब दोनों को साथ में कैसे बिठाएं और ये कभी भी इनको उधर नहीं जाने देते और जाने अभी तो नहीं है पहले ऐसे था जो लोग बंगाल जाके आते हैं इनको वापस घर में नहीं आ, आने देते थे ऐसा बोलते दंगा जाके आ गया तो वो गया वो मछली खा के आ गया तो नहीं हो सक सकता ऐसा ऐसा करके बाहर कर देते अभी तो नहीं होता है। अभी तो चलता है इधर भी वो लोग बाहर रहते क्यों ऐसा था करके सुनते है हमने तो वो ऐसे सुना है अब अब वो हमारे पहले विश्वास ही नहीं हुआ था ऐसा होता भी है क्या फिर बाद में जैसा भी है देखा सुना तो मालूम हो गया अब ये देश विशेष का मानते हैं अब इसके लिए कोई प्रमाण आपको शास्त्र में ढूंढना पड़ेगा कहीं प्रमाण शास्त्र में ऐसा कहा हो कि आप इस तरफ रह रहे और आप ये खा सकते हैं ऐसा तो कोई प्रमाण शास्त्र में नहीं मिलता कोई कल्प सूत्र में भी नहीं है कोई स्मृति में भी नहीं है आप ऐसा खाओ वो नहीं कहा और कहीं कहीं आ, खाने के लिए कहा है लेकिन वो विशेष विधान के अनुसार कहा वो खा सकते हैं इत्यादि खा सकते हैं वो कुछ कहा है लेकिन ऐसा सामान्य ले में इस प्रकार खाने के लिए नहीं कहा क्यूँकी ब्रह्मचर्य नियम में आप देखिए जो मन स्मृति को हम पूरे भारत में सदियों सदियों से प्रमाण मानते ऐसा नहीं कि आजकल मानने लग गए ये तो हजारों हजारों साल से मनुस्मृति को प्रमाण मानते आ रहे और सभी लोग मानते मैंने भारतवासी जितने अभी के भारत हुए वर्तमान भारत पूर्व भारत सवे भारत में एक प्रकार मानते हैं और वहां कहीं भी ऐसा लिखा नहीं अब तो कहीं भी लिखा हो तो अब तो हो सकता और इस प्रकार से कई होते हैं अब वो कुछ साहचर्य के अनुसार उनको वहां अच्छा लगा कुछ लोग खाने शुरू हो गए और उनको दे करके बाकी लोगों को भी खाना मतलब हो गया ऐसा करके कुछ हो सकता है और उस पर भी आ, क्या हो गया वो तो हमका इतिहास देखना पड़ेगा लेकिन इस प्रकार के नियम विवाद में आते हैं जगह जगह अलग अलग होता है तो विवाद में आते हैं और वो जितने मछली खा रहे हैं उनको सब ब्राह्मण मानेंगे यदि दक्षिण वाले या उत्तर वाले मानेंगे तो वो तो झड़ा कर देगा हम तो ब्राह्मण हैं अब मछली खा करके भी ब्राह्मण है वो बोलेंगे अब बोलेगा तो मछली का स्पर्श किया तो हम ब्राह्मण नहीं मानते तो ये ये झगड़ा तो होगा ही ना वो कोर्ट में झगड़ा आएगा तो क्या करेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी इसीलिए ये विचार किया अब ये यहाँ तो यवा और आ, सु बाराही को लेकर के तो उसी में विवाद होने पर वो विषय आ गया तो दो पक्ष में आ गया पूर्वादी ने कहा कि यहाँ दोनों को मान लो समा ठीक है ऐसा मानना तो कहा तो वो नहीं होगा ये करके निराकरण किया शास्त्रस्थावा तद निमित्तत्व इसका अर्थ देखे ठीक या शास्त्र मूलाधी सै शास्त्र निमित्तत्वा तद धर्मादि जो शास्त्र मूलाधी यानी शास्त्र संबंधी जो ज्ञान है शास्त्र मूल हो जिस बुद्धि का ज्ञान का वो शास्त्र मूलाधि ग्राह्या उसी को ही ग्रहण करना चाहिए ठीक है क्यों क्योंकि शास्त्र निमित्त सब धर्मादि ज्ञान धर्मादि ज्ञान का निमित्त क्या है शास्त्र है इसलिए शास्त्र में ऐसा कोई वाक्य मिला तो उसी को ही मानना चाहिए शास्त्र का वाक्य नहीं मिला कोई कुछ कहा तो उसी को नहीं मानना चाहिए तो बोला कि यहां आपको क्या शास्त्र वजन मिला ये जौ और वराही के विषय में कहते हैं ऐसा शास्त्र वजन मिलता है ढूंढना पड़ता है मिलता है तो शास्त्रम शास्त्र इस विषय में एक निर्णायक शास्त्र कहता क्या कहा यदावा व्या औषधयो मिलायंती अथ ए दे ऐसा एक वाक्य मिला ये जो के बारे में कहता है जो का लक्षण कहता है कहते हैं जब अन्य सारे औषधियां ये औषधियां मैंने जो छह महीने रहते हैं उनको औषधि कहते जैसे चावल है गेहूं है ऐसे जो राई है इत्यादि जो दाने हैं एक बार फल देता है फिर मर जाता उसका नाम औषधि है तो औषधया म्लायती अन्य सभी औषधियां जब म्लान हो जाती है यानी मुरछा जाती है जब खत्म हो जाती है है ना सूखा आ जाता है जब खत्म हो जाती है तब ये देव तब ये जो जौ है ना ये जो दीर्घ का बोलते हैं ये दीर्घ शू जो जो है वो मौत वो ठीक ठाक खड़ी रहे वो नहीं उस समय गिरती है तो वो इसका लक्षण है अब वो दूसरा जो है ना प्रियंकू नहीं रहता प्रियंकू भी जाता है ये तो रहता है जो रहता है तो जो रहने के इसलिए तो राजस्थान आदि में बहुत होता है नीचे जब गर्मी के समय में ये होता है ये खड़ी रहती है बाकी गिर जाता है ये लक्षण बताया इसका मतलब क्या है तो जो मतलब यही है जो जो बोला जाए प्रियंगू को जो चा चावल को जो नहीं करना चाहिए ये लक्षण हो गया वो न मिला वो तो मलान हो जाती है गिर जाती है ये तो नहीं गिरती है गर्मी में खड़ी रहती है इसीलिए ये दे मोदमान स्टंद ये तो आनंदित होकर के मतलब बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी रहती है ऐसा करके तो ये लक्षण बता दिया इस लक्षण से क्या हो गया निश्चय हो गया कि आप देखेंगे तो कौन खड़ी रहती है वो तो जो खड़ी रहती है तो जो को जो मान हो गया निर्मय हो गया शास्त्र वजन मिल गया अब वराही के बारे में कहते हैं वराहम गावो अनुधावंती यव वराह शब्द दीर्घ सूग सुगर विषय वराहम गावो अनुधावंती गाय जो है ना ये वराह के पीछे दौड़ती है ऐसा कोई वाक्य मिला कहीं वो तो कोई अर्थवाद वाक्य होगा तो वो पक्षी के पीछे तो गाय दौड़ेगी नहीं गाय तो दौड़ेगी तो सुगर सुगर आदि के पीछे दौड़ेगी उसको भगाएगी तो वो गाय भगाती है इसका मतलब वो पक्षी नहीं है पक्षी को गाय क्यों भगा ये तो कोई सुवर कोई भगाती है इसलिए वराह शब्द से सुवर लेना चाहिए ऐसा शास्त्र वजन मिलता है तो ये शास्त्र वजन को ढूंढना पड़ता है बिना ढूंढ करके नहीं होता ये आचार्यों का काम होता है आचार्यों का बहुत बड़ा काम होता है आज शास्त्र आता है सारे शास्त्र में खोजबीन करते रहना पड़ेगा दिन भर कहा क्या कहा क्या कहा इसका क्या प्रमाण है तो सबका प्रमाण ढूंढता रहना पड़ेगा ऐसा ढूंढ ढूंढ करके नए नए पुस्तक निकालते हैं क्योंकि इसमें प्रमाण नहीं मिला तो आप आगे उसको चला नहीं सकते तो ऐसा ढूंढ करके प्रमाण निकालना पड़ता है ऐसे मीमांसा में ये वाक्य दिया ये सब मीमांसा के उठाए रखे हैं तो वराहम गाव अनुधावन दीदी यव वराह शब्द यो इन दोनों से क्या निश्चय हो गया दीर्घ सुग सूकर विषय दीर्घ सु विषय निश्चय हो गया तस्मा धी साम्य अभाव या विकल्प सिद्धि या शास्त्र मूल आ प्रसिद्धि शास्त्र वजन के अनुसार चलने के कारण यद्य विचार तो दोनों पक्ष में आता है तब भी विकल्प नहीं होता है जो मतलब ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है ऐसा विकल्प नहीं होता है शास्त्र मूल मिलने पर उसको प्रसिद्धि मान करके उसको वैसा ही अर्थ में लिया जाता है शास्त्र का खोजबीन करना वो आपका काम है तथा अन्यत्र शास्त्र मूलत्व प्राश्चित भाव प्रसिद्धे तत्सम इत्यर्थ इसलिए यहां भी हमको भी यहाँ शास्त्र मूलक एक प्राश्चित वजन मिल रहा जो ब्रह्मचारी के लिए कहा गया उसी को ही यहाँ हम शास्त्र वजन मान करके निश्चय कर सकते हैं फिर स्मृति के अनुसार अनुमान करके इतना वो उसके निराकरण करना ठीक नहीं है इसलिए वो लेते हैं प्राश्चितम न पश्यामी स्मृते स्तर की कहा तब तो ये प्राश्चितम न पश्यामी ये जो स्मृति आया उसकी क्या गति होगी कि तो स्मृति हमने दिया आपने हमने प्रमाण माना तो उसकी क्या गति हो तब उस विषय पर भाष्यकार कहते हैं इसके लिए देखो ना एक हम एक युक्ति बताते हैं वो जो न पश्यामी ये कहा उसका क्या तात्पर्य है भाष्यकार बताने जा रहे ये प्राश्चित अभाव स्मरण तो एवं सती यत्न गौरव उत्पादनाथमित व्याख्यात ये जो प्राश्चितम न पश्यामी ये स्मृतिकार ने जो कहा है ना तो प्राश्चित का निषेध नहीं किया वो स्मृतिकार का क्या अभिप्राय है कि ये नैष्टिक ब्रह्मचारी को अत्यंत सावधान रहना चाहिए बिल्कुल तपस्वी रहना चाहिए व्रतनिष्ठ रहना चाहिए आचार विचार से युक्त रहना चाहिए कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए ऐसा अत्यंत गौरव दिखाने के लिए मतलब बहुत सीरियस रहना चाहिए ऐसा उनको समझाने के लिए यह कहा गया ये यदि आप गिर जाते हैं तो आपके लिए कोई प्राश्चित ही नहीं है ऐसा करके वो बोला है ये गौरव दिखाने के लिए ऐसा नहीं है ये बात नहीं है, है। तो प्राश्चित अभाव स्मरण जो है ना स्मरण किया स्मृति में तो एवं सदी इस में यत्न गौरव उत्पादन ऐसा व्याख्या यत्न गौरव को दिखाने के वो बिल्कुल सावधान रहना चाहिए उसको और कभी भी नियम के साथ समझौता नहीं करना चाहिए ये यत्न गौरव दिखाने के लिए ये, ये स्मृतिकार ने न पश्यामी इत्यादि कहा ऐसी व्याख्या करनी चाहिए इसमें कोई दोष नहीं इतना वहां अशनवत सूत्र का अर्थ हो गया अब अंत में है तदुक्तम ये स्मृति है अब तक वो उक्त नहीं है करके चला था अब बोलते हैं उक्त भी हो सकता है इस प्रकार मतलब अन्य के लिए कहा गया वाहन के लिए प्राय सन्यासी के लिए प्राय और उपकुर्वाण ब्रह्मचारी के लिए प्राश्चित कहा ग्रहस्थों के लिए प्राचित कहा तो सबके लिए प्राश्चित कहा है तो ये ब्रह्मचारी के लिए प्रास्त क्यों नहीं हो सकता उनके लिए भी कहा ही होगा ये मानना चाहते क्योंकि नैष्ठिक ब्रह्मचारी से भी बहुत आगे है सन्यासी तो सन्यासी के लिए भी कुछ गलत हो गया तो उनको अमुख प्राय है तो अब उनके लिए कहा तो नैष्ठिक के लिए भी होगा इस प्रकार से हम अनुमान करके भी मान सकते हैं कहना चाहते हैं अब आगे एवं इस प्रकार से भिक्षु वैखानसोरअपी भिक्षु मन संन्यासी भिक्षु और वैखानस वैखानस एक प्रकार के वानप्रस्थी है उनका नाम वैखानस है पहले बोला था चार प्रकार के वाहन में एक है वैखानस तो वानप्रस्थी आता तो भिक्षु और वाइानस इन दोनों का भी प्राश्चित सुना है कुछ पारित होता आता है गलत हो जाता है उसके लिए प्राचित सुना है उसके विषय में कहते हैं टीका देगी इसकी तो ये प्राचितम नपश्यामी इत्यादि के लिए क्या है वो बताया आगे कहते हैं टीका एवं सती इस प्रकार से क्या निर्णय हुआ कि उपकुर्वाण ब्रह्मचारी के लिए जो प्राचित कहा गया तदनुसार हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए भी प्राश्चित मान लेंगे ऐसा विषय हुआ ऐसे में सामान्य श्रुत्या प्राश्चित सत्वे निश्चित सदी एवं सदी का अर्थ है भाषिकार ने कहा ना एवं सती वो उसी का अर्थ यह है कि सामान्य श्रुति के द्वारा प्राश्चित सत्व निश्चित हो जाने की स्थिति में ऐसे में यदि कथंजित नैष्टिकस्य ब्रह्मचर्य लुप्यता यदि किसी भी प्रकार नैष्टिक ब्रह्मचार्य ब्रह्मचर्य लोभ होता तब तो तदा न प्राश्चित दृश्यते उस समय प्राश्चित नहीं देखा गया है ये जो कहा है तेन तेनाली यत्नवदा भाव्यमिति वो नहीं देखा गया ये कहने कहते है। जो नैष्टिक ब्रह्मचारी है उसको नैष्टिक ब्रह्मचार्य में बहुत प्रयत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तद विषय यत्न से विशयक, उस विषय का प्रयत्न का प्रमाद कभी नहीं होना चाहिए मतलब थोड़ा भी ढीला नहीं करना चाहिए ऐसा ये दृढ़ता दिखाने के लिए वो स्मृतिकार ने न ऐसा कहा थोड़ा डराने के लिए उनको सदा कार्यता रूपम गौरव उत्पादय हमेशा उसमें सावधान रहते हुए अपने कर्तव्य निष्ठा व्रतों का पालन करता रहना चाहिए ये गौरव उत्पादन करने के लिए प्राचित अभाव स्मरण ये इसी के लिए प्राचित अभाव स्मरण की स्मृति में यही तात्पर्य है कहा नैष्ठिक दर्शित न्यायम इतर ओर अधिदिशत इस प्रकार नैष्ठिक में न्याय को सिद्ध करके नैष्ठिक को इस प्रकार से ही कहा गया है इसको सिद्ध करने के बाद में इतर बाकी दो है अभी भिक्षु और वैखानस इनके लिए उसका संबंध करते हैं वानप्रस्तो प्रस्तो दीक्षा भेदे कृष्णम द्वाद चरित्वा चरित महाकक्ष वर्धय ये वाक्य मिलता है वानप्रस्थ के लिए तो वानप्रस्थ को प्रमाद से व्रतलोप हो गया वान प्रस्तो दीक्षाभेद दीक्षाभेद मैंने व्रत भंग दीक्षा वानप्रस्थ की जो दीक्षा है और दीक्षा के समय में जो नियम बताए उनमें कोई नियम का भंग हो गया कोई गलत हो गया तो दीक्षा भेद होने पर कृछ्रम चांद्रायण व्रत कृ चांद्रायण व्रत करना चाहिए कृष्ठ्रम का अर्थ है आदि कठिन बहुत कष्ट होता है कठिन तपस्या करनी चाहिए वो द्वादश रात्रम चरित्वा वो कृछ चांद्रायण द्वादश रात्र बारह दिन तक अनुष्ठान करके उसके बाद बारह दिन तक वो कृष्ण चांद्रायण अनुष्ठान करना चाहिए वो कैसा करना चाहिए आगे सीखा बताएंगे विधान वो बहुत कठिन है उसको करना चाहिए और उसको करने के बाद में महाकक्षम वर्ध है ये कल मैंने कहा था ना ये महाकक्ष बहुत बड़ा वन बनाना चाहिए वन लगाना चाहिए घोर वन उसमें पेड़ पौधे झाड़ी झूड़ी सब पौधे लगा करके उसको पानी दे करके उसका वर्धन करना चाहिए जब तक वो बड़े नहीं तब तक उनका प्रायसित्व पूरा नहीं होता है हाँ तो पेड़ लगा करके बढ़ाना चाहिए इसलिए बहुत फायदा होता है पर्यावरण के लिए फायदा होता है अपने लिए भी अच्छा है बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे ऐसा होता है आ, तो चरित्र महाकक्षम वर्द ही पहले हम लोग सुनते थे मैंने कल बोला था ना कहीं कहीं एक दो जगह उपवन बनाए और उपवन में ऐसा बोलते थे ये एक प्राचित्व वाला उपवन है हमको उस समय समझ में नहीं आता था ये प्राचित्व वाला उपवन क्या होता है तो बाद में जब शास्त्र का अध्ययन किया तब समझ में आया कि प्राचित्व वाला उपवन मतलब वो वहां से कोई पेड़ भी नहीं काटते थे मतलब वहां कोई जाना मना करते थे अरे वो प्राचित वाला उपवन वहां नहीं जाना ऐसा बोलते थे हमने सोचा ये उधर क्या है प्राचित्व वाला उपवन में क्या होता है तो वो किसी के नाम से करते तो कोई पहले ऐसा प्राचित करके उपवन बनाया है और उसमें कोई पेड़ भी नहीं काटते वो झाड़ी ऐसा जंगल जैसा पड़ा रहता है तो अब बाद में समझ में आया कि ये इसीलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि कोई, कोई पाप किया हुआ को पाप से उन्होंने प्राचित करके ये बनाया हुआ और उसमें से कोई पेड़ काटना वो निकालना वो गाय के लिए भी घास भी नहीं निकालते थे वहां से ऐसा बोलते वो ठीक जग... नहीं वहां नहीं जाना ऐसा बोलते तो अब बाद में समझ में आया कि इसलिए बोलते हैं कि प्राचित के कारण ऐसा बनाया हुआ बने है वो तो उपवन बनाते हो महाकक्षम वर्धय गांव तरफ तो एक जमीन कहीं भी ढूंढ करके इस प्रकार से कितने जगह पे कर सकते है उसमें पानी डाल करके वो सब बताया है कितने पेड़ लगाना है कितनी सब पौधे लगाने ये सब बताएगा और कहीं किसी में कांटे के पौधा लगाना है कहीं जो है ये इमली आदि पेड़ लगाने हैं ऐसे सब है अलग अलग पेड़ का भी विधान किया है उससे आपका पाप पापाप के अनुसार वो अलग अलग हो जाता है जैसा भी है ये विधान किया है अब वो क्या है आप देखिए नीचे टीका में दीक्षा भेदे व्रदलोपे दीक्षा भेद का अर्थ तो व्रदलोप है प्रमाद दो ब्रह्मचर्य भंगे क्या प्रमाद से ब्रह्मचर्य भंग हो गया यो जो के लिए जो ब्रह्मचर्य नियम का पालन था वो भंग हो गया उसका वानप्रस्थी का तो ऐसा भंग होने पर कृछ्रम चरित्वा कृछ चांदरायण व्रत करके महाकक्षम बहुत तृण काष्टम देशम वर्धे महाकक्षम करते अर् बहुत घास घोष काष्ठ लकड़ी आदि जो स्थान में हो बहुत बड़ा उपवन उसी को वर्धे उसको बनाए लगा करके बनाए संबंध ऐसी प्रकार संबंध है कृष्ण विश्नष्टी वो कृष्ठ क्या है उसी को है कहते हैं, वो क्या है दिनत्रयम एक बार भोजनम वो कृष्ण राम बारह दिन का क्या होता है वो बता रहे हैं। दिनत्र तीन दिन तक एक बार भोजन करना एक ही बार भोजन करना और दिनत्रयम रात्रि भोजनम फिर दूसरा तीन दिन केवल रात्रि में भोजन करना दिन में भोजन नहीं करना पहले तो दिन में एक बार भोजन और बाद में रात्रि में एक बार भोजन तो तीन हो गया तीन दिन छह हो गया और दिनत्रयम आयाचितम और बाद में जो तीन दिन है उसमें तो दिन में रात में भोजन यदि बिना पूछे कोई दे देता मतलब आप को कोई अपने आप कोई ला करके देता है तभी खाना है अपने आप पका करके अपने आप मांग करके नहीं खाना है आयाजित तो बिना पूछे कोई आ करके कोई फल देता है कुछ देता है तो उसी को खाना है नहीं मिला तो नहीं मिला बस ऐसा ये भी एक बार जो भी मिलेगा एक बार खाना वो तो एक बार का नहीं लिखा है आयाजित लिखा है दिनत्र और उसके बाद जो दिनत्र हो गया नौ दिन उसके बाद दिनत्र उपवास करणम बाकी तीन दिन जो अंतिम तीन है उस दिन तो उपवास है न एक बार खाना है न कोई लाके भी देता है तो नहीं खाना है पूरा उपवास है निर्जल उपवास इतम रूपम इत्यर्थ इस प्रकार के होते हैं इसी प्रकार उनके लिए कहा और परिवराज के भी प्रमाद तुल्यम पृछा अनुष्ठान अब परिवराज के लिए भी इसी प्रकार का अनुष्ठान बताया भिक्षुर्वान प्रस्थवत सोमववी वर्जम स्वशास्त्र सो संस्कार इतम आदि प्रायश्चित स्मरणम अनुसर्तव्यम भिक्षु भी यदि पदित हो जाता है उसको भी वानप्रस्थ के समान अभी वानप्रस्थ के लिए जो बोला है वो सब उनको भी करना है और उसमें जब वो महाकक्ष बनाएंगे मन जो वन लगाएगा तो उसमें सोमवल्लीवर्जम उसमें सोमवल्ली नहीं लगाना जैसा हमने बोला ना कहीं कहीं कोई विशेष है किसको कोई लगाना है किसको नहीं लगाना तो ये बिच्छू यदि लगाएंगे तो सोमवल्ली नहीं लगाना उसको सोमवल्ली को छोड़ के बाकी सब वन लगा सकता है और वन खाली वन लगा के छोड़ना नहीं वन लगा के उसको पानी देना है वो बढ़ने तक उसको संरक्षण करते रहना और वो जो लगाया सारा पेड़ आना चाहिए ऐसा ऐसा नहीं कि वन लगा दिया छोड़ दिया ऐसा नहीं होगा वो लगेगा छह साल लगेगा सात साल लगेगा बारह साल लगेगा जितना लगेगा उतना लगेगा वन बड़ा होगा पक्का होगा तब तक आपको उसको संरक्षण करना है और उसमें वो नष्ट हो जाएगा तो फिर दोबारा लगाना पड़ेगा आपका प्राचित्व पूरा नहीं होगा जब तक वो वन नहीं बने ऐसा है इसीलिए ये महाकक्ष कहा और ये चांद्रायन करना इसके बाद ये भी करना तो वो उनका प्राचित्व हो जाता ऐसा है। ऐसे पराचित के लिए कहा तो लोग करेंगे इसी करके करे हाँ ये भिक्षु के लिए वर्जम क्यों कहा फिर उसके बाद स्वशास्त्र संस्कार ऐसा फिर अपने अपने परंपरा के अनुसार शास्त्र के अनुसार जो संस्कार बोला है वो भी करना है वो सारा संस्कार क्या है ये प्रकटार्थ विवरण में टीकाकार ने लिखा है कि ये स्वशास्त्र संस्कार क्या है भिक्षु के लिए वो सब लिखा है वो प्राणायाम करना उपवास करना इत्यादि ये सब वहां भी लिखा है तो ये सोमस्थ यज्ञांग तद अभिवृद्धि अनादृत्य महाकक्ष थी यहाँ क्या है कि ये सोम वाली अर्जन इसलिए कहा ये सोम जो है ना यज्ञ का अंग होता है अब ये भिक्षु हो गया सन्यासी हो गया वो यज्ञ का अंग से उसके संबंध नहीं है इसीलिए वो सोम लेता नहीं लगाने के लिए कहा बाकी शास्त्रों शास्त्रो संस्कार है वो सभी करना चाहिए शास्त्रो संस्कार क्या है ये प्रगड़ा विवरण टीका में नीचे लिखा आप देखिए श्लोक लिखा है अलग से सर्व पाप प्रसक्तो भी ध्यान पुनः सपूतो भवदी पावन एवच अब सर्व पाव प्रसक्त होने पर भी यदि एक क्षण भी अच्छुत का ध्यान करेगा तो परिपावन हो जाता है और पंक्ति पावन होता है पंक्ति पावन मतलब क्या है जानता है हाँ हाँ पंक्ति पावन का अर्थ होता है कि भंडारे में जाने लायक होगा था अब वो गलत किया तो उसको भंडारे में नहीं बुलाना चाहिए भाई तो पहले यहां था ऐसा यहां हमने देखा है अवतरिकाजी में कुछ गलत किया तो उसको भंडारे में नहीं बुलाते थे तो वो पंक्ति पंक्ति में बैठने लायक नहीं है पंक्ति से बाहर कर दिया पंक्ति पावन होने का मतलब बाद में फिर उसको भंडारे में बुला सकता है वो ठीक हो जाता है यदि इस प्रकार से प्राचित करते हैं तो कोई पाप हो गया तो, तो पंक्ति पावन है में पंक्ति पावन हो जाता है उनके साथ बैठ करके आप भोजन कर सकते ये आता मनोवाक्काय जान दोषान अज्ञानोत्थान प्रमोद प्रमोद जान सर्व सर्वान्द योगाग्नि तूल राशि विवानलहा और योग साधना करनी चाहिए योगाग्नि जो है योग के द्वारा जो अग्नि उत्पन्न होती है वो तो मनोवाक्काय से उत्पन्न जितने भी दोष है अज्ञानोत्थ दोष है प्रमादोत्थ दोष है ये प्रमोदोक्त नहीं प्रमादा होना चाहिए तो प्रमाद से उत्पन्न दोष है सारे दोषों को योगाग्नि नष्ट कर देती है इसलिए योगाग्नि का अनुष्ठान करना चाहिए मतलब योग साधना करनी चाहिए ये भी कहा ये सब जो है ना स्वशास्त्र संस्कार के अंतर्गत है ये सब अपने अपने परंपरा के अनुसार संस्कार उप पाद के सर्वेशु पाद के महत्सु च प्रविश्य रजनी पादम ब्रह्म हाँ यदि कोई उपादक हो गया कोई महापादक हो गया या कुछ भी हो गया तो भी रजनी पादम ब्रह्मध्यान समाचार रजनी का रात्रि का एक पाद तक ब्रह्मध्यान करना चाहिए एक पाद का रात्रि का एक पाद होता है चार पाद होता है इसमें एक पाद माने तीन घंटे तीन घंटे तक ब्रह्म करने से ये सब पादक से मुक्त हो जाता है ये भ्रक्षु के लिए बाकी लोग नहीं करना नित्य में वीता प्राणायामान अभि भ्रूण हनम मासन्य हर कृता ये सब तुझी के लिए कहा यदि एक महीने तक नित्य जो है षोड़श प्राणायाम करते ऐसा अभी भी सन्यासी इसमें विधान तो है ये भोजन आदि करने के बाद में भोजन के पहले इत्यादि जो त्रि करते हैं उसमें प्राणायाम सोलह प्राणायाम करना चाहिए इसे जो भंडारा आदि खा करके आते हैं उसके बाद भी आजमन करके प्राणायाम करना चाहिए ऐसे विधान है सन्यासी का तो वो विधान को लेकर के बोलते हैं नित्यम गुरायाम सोलह बार तो कम से कम करना चाहिए उससे आगे जितना कर सकते अच्छा ही है लेकिन सोलह बार ओंगार के साथ में वो कुछ मंत्र विशेष है वो विधान है वो विधान के अनुसार प्राणायाम करते हैं और पूर्व उत्तराजमन ऐसा आदि भी करते अभी भ्रूणहनम भ्रूणहन रूप जो पाप है वो भी नष्ट हो जाएगा इतनी महत्ता है ऐसा बताया स्तुति के लिए कहा त्रिसंध्यादो स्नानम स्नान आचरित हाँ सन्यासी के लिए कहा गया तीनों संध्या में स्नान करना चाहिए तीनों संध्या काल में स्नान करना चाहिए उसने तीन बार तो स्नान करना चाहिए और भोजन में अष्टो ग्रासा मुने ये कहा भोजन में तो आठ ग्रास खाना चाहिए सन्यासी केवल के आठ बार खा सकते हैं वो ग्रास मतलब एक बार मुंह में डालने में जितना आएगा ऐसा नहीं आओ खोल करके नहीं थोड़ा जैसा चबाने लायक होगा वैसे आठ ग्रास डाल देना चाहिए तो आठ ग्रास से उतना ही भोजन करने के लिए कहा आसानी आती हम लोग तो पता नहीं कितने खाद लेते हैं गिनते भी नहीं है तो आठ ग्रास होता है अष्टौ ग्रास मुनेर भक्षा और द्वादश अरण्य वासिना जो वानप्रस्ती होगा तो उसके लिए कहा बारह ग्रास खा सकते हैं बारह द्वादश अरण्यवासी नाम द्वा त्रिशत् ग्रहस्थान ग्रहस्थ को काम करना पड़ता है वो थोड़ा ताकत ज्यादा चाहिए तो बत्तीस थर्टी टू ग्रास खा सकते तो अष्टाग्रास मुनिर्भा द्वादश अारण्यवासिना उसका डबल है वो थर्टी टू तो थर्टी टू खा सकते हैं ग्रहस्थ और ब्रह्मचारी यथेष्ट ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी के लिए नहीं जितना खा सकते खा सकते हो। हाँ वो कोई बात नहीं ब्रह्मचारी इसलिए ब्रह्मचारी रहना अच्छा है रेस्ट इतना खा सकते गिनने की आवश्यकता है नहीं जितना आपको पेट भरे कितना अच्छा लगे खा सकता है ऐसा कहा तो शास्त्र तो ऐसा बिल्कुल आ, उदार भाव से करता है ऐ तो ब्रह्मचारी को दो गोड़ा खाने बोलो तो कैसे चलेगा मैं तो चलेगा इसमें तो बोला चलो कोई बात अब बोलने पर सुनने वाला भी नहीं है अब जो खाने के लिए बोलेगा तो चोरी करके भागी खाएगा इसलिए तो बोला कि चलो कोई बात नहीं आप तो ब्रह्मचारी है अभी आप जितना खाना है खा सकते बाद में तो बदलेगा ऐसा तो धीरे धीरे कम हो रहे ना पहले ब्रह्मचारी तो रेस्ट खा रहा था उसके बाद जब गृहस्थ में आ गया तो उसका बत्तीस में रोक दिया फिर उसके बाद जब वाणप्रस्थ में गया तो सोलह में रोक दिया फिर बाद में संन्यास लिया तो उसका भी आधा कर दिया आठ कर दिया इसलिए सन्यास लेना बड़ा कष्ट है वो उतना खा करके जीना पड़ेगा एक, बा, एक बार लेकर के इतने एक बार आठ बार खा लिया बस हो गया वो भी एक समय ऐसा नहीं दो समय खा सकते हैं ऐसा नहीं उतना ही तो इस प्रकार के सब नियम बताए हैं और एकान न भुंजित आप बृहस्पति समादपी ये विशेष है सन्यासी के लिए कहा कि एकान्न नहीं होना चाहिए एक अन्न का मतलब एक व्यक्ति से एक घर से निरंतर नहीं खाना चाहिए इसका अर्थ एकानंद का अर्थ ये होता है किसी आपके भक्त के या कोई परिचित एक ही घर से आप खा रहे हैं, एक ही जगह से खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए एक आनंद न भूंजीदा बृहस्पति समाधान भी हो बृहस्पति भी क्यों ना हो कितने उत्तम ब्राह्मण हो उत्तम कुल के हो बहुत बड़े पंडित हो विद्वान हो कुछ भी हो बृहस्पति भी हो बृहस्पति के भी घर से दो दिन का लगातार नहीं होना चाहिए एक दिन ले लिया लेकिन बदलना चाहिए घर बदलना स्थान बदलना चाहिए ऐसा सन्यासी के लिए कहा इत्यादि यदि विषय शास्त्र विहिता ध्यान आदि संस्कार कर्तव्य है इत्यादि यदि विषय शास्त्र में जितने भी कुछ कहा यह भी संस्कार उनके लिए होता है इससे भी पाप की मुक्ति होती है इत्यादि कहा है वो यदि नियम में विशेष रूप से आप जानेंगे तो उसमें सारे कुछ बताया उसका पालन करते रहने से फिर उनको पाप नहीं होता है ऐसे तो अनजान में कोई पाप होता है तभी होता है वैसा सामान्य रूप से कोई यदि सन्यासी होने के बाद कोई पाप होने की संभावना ही नहीं क्योंकि ऐसा कोई कर्म करते नहीं हो अब होता है तो फिर इस प्रकार से उसका प्रायश्चित का भी विधान किया इसलिए नैष्ठिकों का भी प्रायश्चित्व तो हो जाना चाहिए ये इस अधिकरण का विशेष है ये व्यावहारिक अधिकरण है लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकरण आगे इसी का ही एक आंशा और बताई ओ पूमत पूर्णमित पूर्णा पूर्ण मुदश्यते पूर्णसूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शा शांति शांति, शांति, शांति